श्री रामकृष्ण वचनामृत पंद्रह अप्रैल अठारह परिच्छेद 30, श्री राम कृष्ण और साकार निराकार रात के साढ़े नौ बजे का समय होगा अन्नपूर्णा देवी दालान को आलोकित कर रही हैं सामने श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ खड़े हुए हैं सुरेंद्र राखाल केदार मास्टर राम बनोमोहन तथा और भी अनेक भक्त हैं उन लोगों ने श्री राम कृष्ण के साथ ही प्रसाद पाया है सुरेंद्र ने सबको तृप्तिपूर्वक भोजन कराया है अब श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर लौटने वाले हैं भक्तजन भी अपने अपने घर जाएंगे सब लोग दालान में आकर इकट्ठे हुए हैं सुरेंद्र श्री राम कृष्ण से परंतु आज मातृवंदना का एक भी गाना नहीं हुआ श्री राम कृष्ण देवी प्रतिमा की ओर उंगली उठाकर आहा दालान की कैसी शोभा हुई है माँ मानो अपनी दिव्य छटा छुटका कर बैठी हुई है इस रूप के दर्शन करने पर कितना आनंद होता है भोग की इच्छा शोक ये सब भाग जाते हैं परंतु क्या निराकार के दर्शन नहीं होते नहीं होते हैं नहीं होते हैं हाँ जरा भी विषय बुद्धि के रहते नहीं होते ऋषियों ने सर्वस्व त्याग करके अखंड सच्चिदानंद में मन लगाया था आजकल ब्रह्म यानी उन्हें अचल धन कह कर गाते हैं मुझे अलोना लगता है जो लोग गाते हैं वे मानो कोई मधुर रस नहीं पाते शिरे में भी सिरे पर ही भूले रहे तो मिस्री की खोज करने की इच्छा नहीं हो सकती तुम लोग देखते हो बाहर कैसे सुंदर दर्शन हो रहे हैं और आनंद भी कितना मिलता है जो लोग निराकार निराकार करते कुछ नहीं पाते उनके न है बाहर और न है भीतर श्री राम कृष्ण माता का नाम लेकर इस भाव का गीत गा रहे हैं माँ में होकर मुझे निरानंद न करना मेरा मन तुम्हारे उन दोनों चरणों के सिवा और कुछ नहीं जानता मैं नहीं जानता धर्मराज मुझे किस दोष से दोषी बतल, बतला रहा है मेरे मन में यह वासना थी कि तुम्हारा नाम लेता हुआ मैं भावसागर से तर जाऊँगा मुझे स्वप्न में भी नहीं मालूम था कि तुम मुझे असीम सागर में डुबा दोगी दिन रात मैं दुर्गा नाम जप रहा हूँ किंतु फिर भी मेरी दुख खराशी दूर ना हुई परंतु हे हरसुंदरी, यदि इस बार भी मैं मरा तो यह निश्चय है कि संसार में फिर तुम्हारा नाम कोई न लेगा श्री राम कृष्ण फिर गाने लगे गीत इस आशय का है मेरे मन दुर्गा नाम जपो जो दुर्गा नाम जपता हुआ रास्ते में चला जाता है शूल शूल लेकर उस, उसकी रक्षा करते हैं तुम दिवा हो तुम संध्या हो तुम ही रात्रि हो कभी तो तुम पुरुष का रूप धारण करती हो कभी कामनी बन जाती हो तुम तो कहती हो कि मुझे छोड़ दो परंतु मैं तुम्हें कदापि न छोड़ूँगा मैं तुम्हारे चरणों में नूपुर होकर बजता रहूँगा यह दुर्गा श्री दुर्गा जय दुर्गा कहता हुआ माँ जब शंकरी होकर तुम आकाश में उड़ती रहोगी तब मैं मीन बनकर पानी में रहूँगा तुम अपने नखों पर मुझे उठा लेना हे ब्रह्ममई नखों के आघात से यदि मेरे प्राण निकल जाए तो कृपा करके अपने अरुण चरणों का स्पर्श मुझे करा देना श्री रामकृष्ण ने देवी को फिर प्रणाम किया अब सीढ़ियों से उतरते समय पुकार कर कह रहे हैं ओरा जू है और आखाल जूते सब हैं श्री राम गाड़ी पर चढ़े सुरेंद्र ने प्रणाम किया दूसरे भक्तों ने भी प्रणाम किया चांदनी अभी भी रास्ते पर पड़ रही है श्री राम की गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चल दी